किससे क्रांतिकारियों के जिन्होंने इनकलाब के शोरों को बुझने नहीं दिया साथियों नमस्कार सहकार रेडियो के लिए पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास साथियों हर शुक्रवार, जुम्मे के जुम्मे मैं आपको किसी इनकलाबी शख्सियत की दास्तान सुनाता हूं, जिनके पर चिन्हों पर नक्शे कदम पर आप चल सके आज मैं आपको लैटिन अमेरिका के एक महान क्रांतिकारी की कहानी सुनाऊंगा जिसने अपने देश निकरा को अमेरिकी कब्जे से मुक्त कराया था इस क्रांतिकारी का नाम है ऑगस्टो सीजर सेंडिनो सेंडिनो की कहानी जानने के पहले निगरा के बारे में जानना जरूरी है आप दुनिया के नक्शे में देखेंगे कि निगरा मध्य अमेरिका यानी सेंट्रल अमेरिका में एक छोटा सा देश है ये संयुक्त राज्य अमेरिका का पड़ोसी है और इसलिए हमेशा इसे अमेरिकी दादागिरी का सामना करना पड़ा है निकर एक गरीब मुल्क है और इसकी राजधानी है माना गुआस्टोर सेंडिनो का जन्म सन अठारह में 1895 में हुआ था। उनके पिता थे थे, ग्रेगोरियो सैंडिनो, जो जो एक बहुत धनी जमींदार जमींदार और उनकी मा थी जो उसी के घर नौकरानी का काम करती सैंडिनो के माता पिता की विधिवत शादी नहीं हुई थी इसका दंश सैंडिनो को बचपन से ही झेलना पड़ा था 1921 में जब वे 26 बरस के थे अगस्टो सीजर सैंडिनो ने एक रईस जादे की हत्या की कोशिश की क्योंकि उस रईस जादे ने उनकी मां का मजाक उड़ाया था गिरफ्तारी से बचने के लिए सैंडिनो पड़ोसी मुल्क हॉन्डोरास भाग गए वहां से वे ग्वाटेमाला गए और ग्वाटेमाला से मेक्सिको पहुंचे। उस समय मेक्सिको में लैटिन अमेरिका के तमाम क्रांतिकारियों का जमघट लगा हुआ था सेंडिनो इन क्रांतिकारियों के संपर्क में आए और उनसे प्रेरणा लेकर वे अपने देश निकरा लौटे उस जमाने में निगरा में अमेरिका ने एक बहुत बड़ा सैन्य अड्डा यानी मिलिट्री बेस कायम किया हुआ था। इस सैन्य अड्डे में अमेरिका के हजारों हथियारबंद सैनिक थे। निक्रागुआ के बड़े बड़े खदानों पर सोने की खदानों पर भी अमेरिकी व्यवसायियों का कब्जा था आगस्टो सीजर सैंडिनो ने निकरागुआ को अमरीकी कब्जे से मुक्त करने का संकल्प किया सेंडिनो अपने साथी लड़ाकों के साथ सेगोविया के पहाड़ों में जा छिपे और इन्हीं पहाड़ों से उन्होंने अमेरिकी सैनिकों और व्यवसायियों के विरुद्ध छापामार युद्ध करना शुरू कर दिया के लड़ाकों को उनके नाम पर सैंडिनिस्ता कहा जाता था इन सैंडिनिस्ता लड़ाकों ने अमेरिका की नाक में दम कर दिया उनके हमलों से अमेरिका बौखला गया और अमरीकी राष्ट्रपति कैलविन कुलिस ने ऐलान किया की कि सेंडिनो एक बहुत बड़ा डकैत है और उसे पकड़ना जरूरी है लेकिन अमेरिकन कांग्रेस ने यानी अमेरिकी संसद ने इस मुद्दे पर अमेरिकी राष्ट्रपति का साथ नहीं दिया संसद में ये कहा गया कि यदि अमरीकी राष्ट्रपति को डकैतों को पकड़ने का इतना शौक है तो पहले उन्हें अमेरिकी शहर शिकागो के डकैतों को पकड़ना चाहिए इसके बावजूद कैलविन कुलीज ने सेंडिनो की गिरफ्तारी के प्रयास जारी रखे लेकिन सेंडिनो हर बार अमरीकी सैनिकों को चकमा देकर भागते रहे 1927 में शुरू हुआ सेंडनों का विद्रोह 1930 तक आते आते बहुत मजबूत हो चुका था 1930 में अमेरिकी बाजारों में जबरदस्त मंदी पड़ी इसे ग्रेट डिप्रेशन कहते हैं इस मंदी ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी और अमेरिका को ऐसा लगने लगा कि निकरागुआ में सैन्य अड्डा बनाए रखना नामुमकिन है 1931 में अमेरिकी विदेश मंत्री ने ऐलान किया कि अमेरिका एक अच्छा पड़ोसी है और अच्छे पड़ोसी होने के नाते वो निगरा से अपने सैनिक वापस बुला लेगा इसके बाद अमेरिकी देखरेख में निगरा में राष्ट्रपति के चुनाव हुए एक नए व्यक्ति को राष्ट्रपति चुना गया और अमेरिकी सैनिक निगरा गुआ वापस लौट गए ये अगस्टो सीजर सेंडरों की बहुत बड़ी जीत थी और उन्हें पूरे निगरा में एक मुक्तिदाता के रूप में देखा गया अमेरिकी सैनिकों के चले जाने के बाद भी निकारागुआ में अमेरिका के पिट्ठुओं की एक फोर्स कायम रही इस फोर्स का नाम था नेशनल गार्ड और इसके कमांडर का नाम था समोजा गार्सिया समोजा गार्सिया और सैंडिनो के बीच छत्तीस का रिश्ता था 1934 में 1934 में जब ऑगस्टो सीजर सैंडिनो राष्ट्रपति से मिलकर लौट रहे थे तो नेशनल गार्ड के सैनिकों ने उनकी कार को रोक दिया कार पर सवार लोगों को नीचे उतारा गया और उसमें से सैंडिनो, उनके सौतेले भाई सोकर और दो सीनियर कमांडरों को गोलियों से भून दिया गया इस तरह सिर्फ उनतालीस साल की उम्र में ऑगस्टो सीजर सैंडिनो शहीद हो गए सैंडिनो की शहादत के बाद उनकी लाश का कुछ पता नहीं चला कुछ लोगों का कहना है कि उनके समर्थक सेंडेनिस्ता लड़ा उनकी लाश को कब्र से निकालकर ले गए कुछ लोगों का मानना है कि उनकी लाश की गर्दन काटकर अमेरिकी अधिकारियों को सौंप दिया गया शहीद होने के बाद भी अगस्टो सीजर सेंडिनो क्रांतिकारियों की प्रेरणा के स्रोत बने रहे उनसे प्रेरणा लेकर क्यूबा में फेडरल कास्ट्रो और चेक व्यवहारा ने क्यूबा की क्रांति को आगे चलकर अंजाम दिया सन 1961 में सैंडिनो सैंडिनो के समर्थकों ने एक राजनीतिक दल बनाया। इसका नाम रखा गया नेशनल लिबरेशन फ्रंट। पद चिन्हों पर चलते हुए सन उन्नीस में इस फ्रंट ने समोजा नाम के तानाशाह को उखाड़ फेंका उसके बाद सैंडिनो के समर्थक निकर की सरकार में आ गए उन लोगों ने राजधानी मानागुआ के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम सीजर सैंडिनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट रख दिया इसके बाद सन 2010 में दस की संसद ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया और सीजर सैंडिनो को निगरागुआ का नेशनल हीरो यानी राष्ट्र नायक घोषित कर दिया सीजर हमेशा एक बहुत बड़े साइज काट लगाया करते थे ये काउ बॉय हैट उनकी पहचान बन गया था राजधानी मालागुआ में उनकी एक उनसठ फीट ऊंची मूर्ति लगाई गई ये मूर्ति दूर से ही देखी जा सकती है और इस मूर्ति में भी सैंडिनो अपना वो हैट लगाए दिखते हैं सैंडिनो का यही हैट उनकी इस पार्टी का चुनाव चिन्ह यानी इलेक्शन सिंबल भी बन गया तो साथियों ये थी निगरा के महान क्रांतिकारी सीजर की दास्तान अगले सप्ताह फिर किसी क्रांतिकारी की दास्तान के साथ में हाजिर होंगे तब तक अमिताभ कुमार दास को आज्ञा नमस्कार किससे क्रांतिकारियों की? के जिन्होंने इनकलाब के शोरों को बुझने नहीं दिया